राश्टी शेक्षिक अनुसंधानेवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्री ये शेक्षिक प्राउद ग्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कारिकरम मुर्गा आलेक मदुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत ग� tat tat dul me gana data kutto soto e ho kyo kukro ko bhai kukro ko kutto soto नई निराली चाल ढाल है सिर पर कलगी लाल लाल है नई निराली चाल डाले सिर पर कलगी लाल लाल है उठो उठो सोए हो क्यों कुकुरो को भई कुकुरो को उठो उठो सोए हो क्यों कुकुरो को भई टुकड़ो को कुकुरो को भई कुकुरो को कुकुरो को भई कुकुरो को ये गाना कुकड़ू कू यानी मुर्गे जी का ही है बच्चों तुमने मुर्गे की आवाज सुनी है ना सुबह-सुबह ही मुर्गा कुकड़ू कू की बांग देकर सबको उठा देता है और शायद सुबह उठते ही तुम भी मुर्गे की आवाज सुनते होगे दोस्तों पहले जब घड़ियां नहीं होती थी तब मुर्गे की आवाज से ही यह पता चलता था कि सुबह हो गई है तभी तो कुकुरों को मुर्गा अपनी अकड़ में ऐंठ गया अरे रे रे रे तुम सोच रहे होगे कौन सा मुर्गा कैसा मुर्गा और कैसी उसकी अकड़ अरे भाई यह है एक कहानी सुनोगे सुनो फिर सुनो मुर्गे की कहानी मेरी जुबानी और इस कहानी में है एक अकड़ू मुर्गे की नादानी एक था जंगल और उसमें रहता था एक मुर्गा कुकडू कू मुर्गा वो रोज सवेरे सवेरे उठ जाता सूरज के निकलने से पहले ही जाग जाता और सबको आवाज लगाता कुकड़ू कू कु। उठो उठो सब सोए क्यों कुकड़ू कू कु, कुकड़ू कू कु। बच्चों मुर्गी की आवाज सुनते ही सब जानवर उठ जाते और अपने काम में लग जाते क्या बंदर क्या भालू क्या चिड़िया क्या होता बंदर महाराज मुर्गे की बांग सुनते ही अंगड़ाई लेकर जाते और लगते कसरत करने एक की एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग कलाबाजियां कर मुर्गी की कुकड़ू कू सुनते ही भालू भी उठ बैठता रात में देर तक नाश्ता जो रहता था बेचारे की अपने आप नींद ही नहीं खुल पाती थी उठते ही वो अपनी चारों टांगों को फैलाकर जम्हाई लेता और नाश्ते की तलाश में चल देता मुर्गी की बांग सुनकर चिड़िया रानी भी झटपट अपने घोंसले से बाहर आ जाती अपनी चोंच झेटी सांस करती और चीं चीं चू चू करके अपने बच्चों को जगाती और भाई तोता भी मुर्गे की कुकड़ू-कू सुनकर जागता और रसने लगता राम राम राम राम कान काम पीतरा एक दिन की बात है कुकुरू कु मुर्गे ने बांग लगाई और फिर सबको जगाकर वो गया नदी में अपना मुंह धोने उसी समय सुरेश जी रहा था आसमान मेंHangik ki halki lali chhayi thi subah ki sunahri sunahri roshni mein jab usne pani mein apni shakl dekhi to wo to bahut khush hua aur kehne laga ko hari main to bahut hi sundar hu मेरे सिर पर तो लाल लाल कलगी है जैसे कोई मुकुट पहना हुआ हो और मेरे मैं काम भी कितना अच्छा करता हूं सुबह सुबह सबको जगाता हूं हां अगर मैं ना हूं तो शायद सूरज भी ना उगे रात ही रहे रात <laughs> बस ये सोच सोच कर मुर्गे ने शान से अपना सीना फुला चा? और सोचने लगा जैसे वो ही जंगल का राजा हो और ये सोच सोच कर वो गाने लगा सुभा सुभा आवाज लगाता सब सुन सुर में गाना गाता उठो उठो सोए हो क्यों कुकुड़ू कू भाई कुकुड़ू मैं निराली चाल ढाल है सिर पर कलगी लाल लाल है मुकुट सरीखी लगती ज्यों कुकुड़ू कू भाई कुकुड़ू और फिर यही गाना गाता दाता वो जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता गया जंगल के सारे पशु पक्षी हैरानी से मुर्गे को देख रहे थे सब सोचने लगे आज भला कोको को मुर्गे को क्या हो गया कोको <laughs> तक आखिर भालू से रहा ना गया और वो मुर्गे के पास आकर बोला अरे मुर्गे भाई अरे मुर्गे भाई क्या तुम्हें पड़ता नहीं सुनाई अरे आज तुमने ये कैसी चाल चलाई अरे ओ भालू ज़रा अदब से बात कर कोको देखता नहीं मैं कौन हूं सबका राजा कोको राजा और तू कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है दादा ज़रा मुंह धो के आ हां हां मुंह धो कर अपनी शक्ल देखकर आ रहा हूं देखता नहीं मेरे सिर की लाल कलगी अरे वो तो रोज ही देखता हूं आज ऐसी कौन सी बात है अरे आज मुझे एक नई बात मालूम पड़ी है कुकुरो नई बात हां ये कलगी नहीं है ये मेरा मुकुट है ताज है कुकुरो मुकुट ताज कल तक यह थी कलगी है और आज बन गया मुकुट। को को को को को को को, अरे हाँ हाँ, आज तक जो बात किसी को नहीं मालूम थी। मुझे भी नहीं। वही तो मुझे अभी पता चली है। हर। अभी पता चली। किस से? किस से क्या? सूरज से। सूरज? यानी सूरज दादा अरे हां हां सूरज दादा आज सुबह जब मैं नदी किनारे गया हां तो सूरज ने मुझे नमस्कार किया कुकु कुकु और जो बात किसी को नहीं मालूम थी वो बात मुझे बताई हां क्या बात सूरज ने मुझसे कहा ए मुर्गे राजा मुर्गे राजा अरे तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है बीच में बात काटता है कुकुर कु आह मुझे सूरज ने बताया कि मैं ही सारी धरती का राजा हूं तुम तुम नहीं आप समझे अब मैं राजा हूं कुकुर कु राजा आज मुझे सूरज ने बताया कि मेरे जगाने से ही सारी धरती जागती है <laughs> अगर मैं बांग ना दूं तो सूरज भी ना उगे और अगर सूरज ना निकले तो सारी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा और फिर कि सका काम ही नहीं चल सकेगा क्या सूरज दादा ने ऐसा कहा हां सूरज दादा ने कहा बिल्कुल कहा और उन्होंने कहा कि इसीलिए भगवान ने मुझे जन्म से ही मुकुट पहना कर पैदा किया है मुकुट ई सुन लो कान खोलकर सुन लो कुकुकू कुण। और सभी को बता दो कि सबका राजा मैं हूं सारी धरती का राजा ही बच्चों <सथियों> मुर्गी की यह बात सुनते ही भालू भागा भागा गया और जंगल में उसने सब जानवरों को बताई मुर्गी की यह बात भालू की बात सुनकर सभी पशु पक्षियों ने यह सोचा कि अगर सूरज दादा ने ही मुर्गे को राजा कहा है तो शायद वह सचमुच में ही राजा होगा अगर सूरज भी हमारी ही तरह मुर्गे के जगाने पर उठता है और निकलता है तो मुर्गा सच में ही हमारा राजा होगा उसने सब जानवरों को बताई मुर्गे की यह बात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 तरह के पकवान बने सभी जानवर और पक्षी सज-धजकर आए मुर्गे को खुश करने के लिए नाच गाना भी हुआ हां रात में देर तक खाना और नाच गाना चलता रहा बच्चों इस के बाद मुर्गा बहुत थक गया था और फिर जो मुर्गा सोया तो ऐसा सोया कि सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली। पपटी आसमान में हल्की सी लाली छा गई और फिर सूरज भी निकल आया। पर मुर्गा तो खराते <laughs> और फिर ने देखा, पक्षियों ने देखा, कि सूरज तो अपने आप ही उगता है, सब जानवर भी सुभा होने पर खुद ही जाते हैं, ये जूठा मुरगा सब को बुद्धु बना कर मजे से राजा बना है, फिर तो बच्चो सारे के सारे जानवर पहुंचे मुरगे के पास, आलू की खूब पिटाई खूब चुटाई की